आज 21 नवंबर 2013 गुरुवार का दिवस है और हरिहतिका आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछली बार से हम एक नया ग्रंथ पराप्रवेशिका पर चर्चा कर रहे थे उसी पर चर्चा अपनी जारी रहेगी और चूँकि यह अत्यंत संक्षिप्त सा ग्रंथ है जो एक या दो हफ्ते में हम निश्चित रूप से इसको पूरा कर सकते हैं और पराप्रवेशिका का मतलब जैसे अभी अपनी बात चल रही थी संदर्भ इसी का चल रहा था कि पराप्रवेशिका क्या है जो क्रिएशन है उसके दो हिस्से हैं अपर और पर अपर वो है जो परिधि है पर वो है जो केंद्र है केंद्र है वो पर है परिधि अपर है जो अंतिम नहीं है वो अपर है जो अंतिम है जो फाइनल है जो सर्वोच्च है वो पर है और पर में प्रवेश सर्वोच्च में प्रवेश कैसे करें उस पर कैसे कदम रखें उसके लिए एक ग्रंथ है उसका नाम है पराप्रवेश सर्वोच्च सत्ता को कैसे हां सर्वोच्च सत्ता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहला कदम कैसा है, कोई बढ़ाए कैसे कोई समझे कि पर कुछ है क्योंकि हम अभी तक जैसे बच्चों का हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम उसको समस्त अपर के बारे में बताते बच्चे को कभी भी हम आध्यात्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं देते उसको कंप्यूटर बनाना चाहते हैं ये हमारी विडंबना है राजनीतिक हार है हमारी हमारे देश की मतलब इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीतिक रूप से हमने हमारे बच्चों को शिक्षा किस तरह से और कैसे देना इसके लिए हम विदेशों पर निर्भर हो गए हमने अपने देश में अपने किस्म के बच्चे पैदा करने और उन अपने किस्म के बच्चों की एजुकेशन देने की हमने कभी सोची भी नहीं हमने उन पर भी एजुकेशन पर भी हम वेस्टर्न कंट्रीज के डिपेंड हो गए बच्चों को कंप्यूटर बना देना और उनसे किस तरीके से ज्यादा ज्यादा काम लेना और जो बन जाए बड़े बन जाए तो किस तरीके से उनको पैसे से भर देना और उनको निचोड़ देना बस हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज आ है। लेकिन हमने उनको कभी भी ये नहीं बताया कि अपन ये संसार है इस संसार से हट संसार है इसलिए कि इसमें हम अपने जीवन यापन की व्यवस्था करें इसको सुंदर भी बनाए, है ना लेकिन उसके साथ में ये नहीं भूलें कि यहां पर आने का हमारा कुछ और उद्देश्य है जो इससे हटके हैं सिर्फ संसार में खाना पीने का काम तो सभी करते हैं, जीव जंतु चिड़िया भी करती है एक कुत्ता भी एक करता है चिड़िया भी घोंसला बनाती है बच्चे पैदा करती है खाना खाती है लेकिन उससे अलग हटके हमारा अपना मनुष्य जीवन का कोई अलग गौरव है क्या ये बात हम अपने बच्चों को शायद नहीं बता पाए तो उस बात को बताने के लिए उस बात को आपके हृदय में जगा देने के लिए एक पराप्रवेशिका नामक एक ग्रंथ है ऐसे ही ग्रंथ आदिशंकर ने भी लिखे थे जैसे दृगदृश्य विवेक आत्मबोध तत्वबोध पंचमहाभूत विवेक इस प्रकार के ग्रंथ थे जिनको पढ़ के हम वास्तव में इस संसार की संरचना और उसमें हमारी स्थिति और हम जिसको ईश्वर बोलते हैं वो क्या है इन सबको ठीक से समझ सकते ये भी कैसा एक ग्रंथ है जो आचार्य क्षेमराज जी ने लिखा है जो काश्मीर शिव दर्शन से संबंधित है ये किसी समय बरसों पहले दतिया से प्रकाशित हुआ था एक ग्रंथ दतिया के जो महाराज थे जिसको हम राष्ट्रगुरु बोलते थे उन उनका लिखा हुआ ग्रंथ है मतलब उन्होंने व्याख्या करी हुई है उस पर हिंदी टीका करी हुई है ये क्षेमराज जी का लिखा हुआ ग्रंथ था जिस समय ये मिला था इसकी कीमत पिचहत्तर नए पैसे थे है ना आप इसकी फोटोकॉपी भी पंद्रह रुपए <laughs> लेकिन चूंकि ग्रंथ अत्यंत जीर्ण क्षीण अवस्था में मेरे पास एक अंतिम कॉपी जो गुरुजी ने मेरे को दी थी वो थी तो मैंने इसकी फोटोकॉपी करा ली पर्याप्त संख्या में ताकि आप सबको भी एक एक कॉपी दे सके तो जो पिछली बार नहीं आया थे इस बार आप सबको दे देंगे एक एक कॉपी तो पराप्रवेशिका में और कुछ नहीं मूल बात बताइए कि ये संसार दो हिस्सों में बटा है एक पर एक अपर पर है वो परमेश्वर है जो केंद्र है जो एविडेंट है उसके बिगर चक्र हो ही नहीं सकता एविडेंट है और आदर्श है केंद्र कभी दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुछ नहीं होती वो जीरो डायमेंशन है केंद्र का जीरो डायमेंशन है इसलिए हमको कभी दिखाई नहीं देता लेकिन एविडेंट है और चक्र कितनी भी तेजी से घुमा वो केंद्र सदा स्थिर होता है केंद्र में कोई हलचल नहीं होती यह भौतिक सत्य भी है वैज्ञानिक सत्य भी है कि अगर कितनी भी तेजी से घूमता हुआ चक्र हो उस चक्र के केंद्र में आप स्थिरता ही पाओगे हमेशा तो उस पर में प्रवेश के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है तो पर में प्रवेश करने के पहले हम संसार की संरचना को समझते हैं जो छत्तीस तत्वों से बनी हुई है काश्मी श्वदर्शन के अनुसार इसमें छत्तीस तत्व है तो परम शुद्ध सर्वोच्च और पर तत्व है उसका नाम हम यहां पर शिव बोलते हैं यह हमारा आग्रह तब तक ही है जब तक हम इसको शिव दर्शन बोलते हैं उसका नाम उसने खुद न खुद का नाम शिव ने रखा वो वाणी से परे परावाणी में उसके लिए कोई नाम जरूरी नहीं था।, था ये नाम हमने रखा हम उसको चेतना कह सकते हैं परशु कह सकते हैं चैतन्य कह सकते हैं सर्वोच्च सत्ता कह सकते हैं लेकिन जो कुछ भी कहो वो एक पिरामिड का शिखर है वांति बिंदु है ऊपर है और उसका नाम हमने यहां पर इस आश्रम के लिए उसका नाम रखा हमने शिव और जो उसकी शक्ति है जिसके द्वारा उसने इस संसार को निर्मित करना चाहो शक्ति का नाम है शक्ति शिव और शक्ति शिव और शक्ति अभिन्न है उनको दोनों को अलग करना संभव नहीं है क्योंकि मुझको मेरी शक्ति से अलग नहीं कर सकते उस शक्ति के बिगैर मैं मुर्दा हूं और वह शक्ति मेरे बिगैर बिना आधार की इसलिए अगर मैं शिव हूं तो मेरी शक्ति को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता और वो शक्ति मुझसे अलग रही नहीं सकती कि उसको एक आधार चाहिए शक्ति को रहने के लिए इसलिए शिव और शक्ति ये दो तत्व हैं कहने को दो हैं लेकिन वास्तव में वो एक ही तत्व है तीसरा तत्व है सदाशिव चौथा ईश्वर पांचवा शुद्ध विद्या अब हम आप जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों पर लेकिन इन पर जितनी बार भी डिस्कस करें कम है क्योंकि हर बार उसकी नई प्रेरणा नई दिशा नई समझ पैदा होती है इससे जिस तरीके से एक कवि अपने हृदय में काव्य की रचना करता है और फिर उसको कागज में उतारता है एक चित्रकार हृदय में चित्र की रचना करता है और फिर उसको कागज पर उतारता है एक संगीतकार हृदय में एक संगीत को पैदा करता है और उसको फिर वाद्य पर उतारता है मतलब उसको बाहर आने के पहले उसका जन्म उसके अंतस में हो जाता है उसके अंतर्मन में उसका जन्म हो जाता है इसी तरह शिव के विमर्श में एक संसार बनता है शिव जब अपना विमर्श करता है विमर्श का मतलब होता है अपना अंतरावलोकन करना स्वयं का अंतर अवलोकन करना अपनों को भीतर से देखना खुद को परखना जैसे अगर आप यहाँ बैठे हो और अपना अंतरावलोकन करोगे तो कैसे करोगे आप बोलोगे मैं फलाना हूं मेरी उम्र इतनी है आज ठंड का मौसम है आज ठंड बहुत लग रही है मैं आश्रम में बैठा हूँ मैं यहां से उठ सकता हूं यहीं पे बैठ सकता हूं मैं अपने मर्जी का मालिक हूं मैं क्या कर सकता हूँ मैं क्या नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में भी आप जानते हैं मैं यहां से उठ सकता हूं यहां से जा सकता हूँ लेकिन मैं इस दीवाल को नहीं तोड़ सकता है ना उड़ के आसमान में नहीं जा सकता आप ये भी जानते हो कि आप क्या कर सकते हो ये भी जानते हो मैं क्या नहीं कर सकता ये आपका विमर्श है विमर्श में आप अपने बारे में सब कुछ जानते कि मैं कौन हूं क्या हूं कैसा हूं और इस विमर्श के अंदर जब शिव अपना विमर्श करता है तो वो जानता है कि मेरी एक शक्ति है और उसका विरोध है ही नहीं क्योंकि मेरे सिवा कोई है ही नहीं मैं अकेला हूं तो मेरी शक्ति का विरोध कौन करेगा जब उसकी शक्ति निर्विरोध होती है तो उसका नाम हमने रखा स्वातंत्र शक्ति उसी को हम कई नामों से पुकारते हैं दुर्गा काली माता पार्वती इन कई नामों से पुकारते हैं लेकिन उन नामों में कुछ नहीं है जो कुछ है वो शिव है वो शक्ति है और जैसे ही शिव के हृदय में एक संसार का वास होता है कल्पना होती है कि मैं एक संसार बनाऊं क्योंकि वो बनाने में सक्षम पाता है अपने आप को कि हां मैं संसार बना सकता हूं तो उस समय उस स्थिति को बोलते हैं सदाशिव कि उसके हृदय में एक उसके हृदय पटल पर उसने एक चित्र बना लिया कि मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा और ऐसी दुनिया बनाने के लिए मैं सक्षम तो जैसे ही वो दुनिया बनाने के लिए सक्षमता महसूस करता है तो वो थोड़ा सा अपने शुद्ध स्वरूप से थोड़ा नीचे उतर जाता है क्यों वो अशुद्धता की दिशा में बढ़ रहा है अभी अशुद्ध नहीं हुआ है अशुद्धता की दिशा में बढ़ रहा है यानी पर से अपर की दिशा में बढ़ रहा है वो अंदर हृदय पटल में संसार का निर्माण करता है उसका नाम है सदाशिव उसके बाद में अगली स्थिति ईश्वर उस ईश्वर में और सदाशिव में एक संक्षिप्त सा फर्क है सदाशिव बोलता है अहमेदम उसके हृदय में संसार बनाया और वो जानता है कि यह संसार मैं ही हूं अने अभी तक उसके इदम का जन्म नहीं हुआ यानी किसी को उंगली बता के कह सके कि ये ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको उंगली बना के कह सके कि ये है ना? इदम यानी यह ऐसा कोई चीज है ही नहीं इसलिए उसका विमर्श है अहम इदम यानी जो कुछ भी मेरे अंदर है वो मैं ही हूं और मेरे सिवा अदर का अस्तित्व नहीं, अदर का नहीं। जब अदर का अस्तित्व सामने दिखने लगता है कि संसार बनने लगता है वो उसको कागज पर कविता लिखने लगता है उस समय उसका अनुभव होता इदम अहम आप उसको इदम दिख रहा है लेकिन फिर भी वो जानता है कि मैं ही हूं इदम अहम वो स्थिति ईश्वर की है जब अहम इदम के अनुभव है वो सदाशिव का है इदम अहम का अनुभव ईश्वर का है जब वो संसार बना देता है और विकसित होने लगता है संसार उस समय उसको इदम भी दिखाई देता है और अहम भी दिखाई देता है लेकिन इस समय भी उसको यह मालूम है कि जो कुछ संसार निर्मित हुआ है वो मैं ही हूं कण कर्ण, कर्ण, कर्ण को यह मालूम है कि मैं शिव हूं किसी कण को यह नहीं मालूम कि मैं शिव नहीं हूं इसलिए उस स्थिति में किसी का कोई कर्तव्य नहीं हम कहते हैं ना ज्ञानी का कोई कर्तव्य श्रेष्ठ के परम कर्तव्य है हमारा शिव तो प्राप्त करना और एक कर्ण जानता है कि मैं शिव तो हूं उसका कोई कर्तव्य नहीं इसलिए वह शांत चुपचाप बैठा रहता जब वो कोई हलचल नहीं होती तो शिव को लगता है मैंने संसार तो बना दिया लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है आनंद नहीं आ रहा है मेरे को एक खेल खेलना था जैसे हम अगर आप चार छप बैठ के पत्ते खेलने बैठे हैं, है ना आप मेरे पक्के दोस्त हो पर खेल में मैं अपने पत्ते आपको थोड़ी बताऊंगा मैं तो आपसे अपने पत्ते छिपा के रखूंगा तो खेल में भी हम हमारे बीच में पार्टीशन कर लेते हैं ये हमारा दुश्मन ये हमारा दोस्त ये हम पार्टनर और ये हमारे दुश्मन अब वो दुश्मन नहीं है लेकिन हमने उनको दुश्मन मान लिया कितनी देर के लिए जब तक ये खेल चले है ना तो जब तक खेल चले जब तक हम हमको दुश्मन मान लिया तो शिव को लगा कि कणकण को जब मालूम है तो मजा कैसे आएगा खेल में अगर हम सारे पत्ते खुल्ले रख के खेले क्या ब्रिज खेलना है सब लोग पत्ते खुल्ले रखो तो खेल में क्या मजा आएगा हाँ, बावजूद इसके कि अंदर रख लेंगे तो भी हम सब अपने हैं खुले रखेंगे तो भी हम सब अपने हैं लेकिन खुले खेल में मजा नहीं आता खेल में मजा तब आता है जब हमारे बीच में कुछ प्रतिद्वंद्विता हो खेल का मतलब यह होता है कि प्रतिस्पर्धा हो तो शिव ने बोला कि इस प्रतिस्पर्धा को पैदा करने के लिए मुझे इन लोग इन कणों के बीच में कुछ पट्टियां मारना पड़ेगी कुछ सेक्टर बनाना पड़ेंगे जो हर कोई यह समझे कि मैं अलग सकता हूं और उसके बाद वो दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे तब इस खेल में मजा आएगा तो उन्होंने उस खेल को पैदा करने के लिए उस खेल को अस्तित्व में लाने के लिए एक अपनी शक्ति को जो सर्वोच्च शक्ति थी उसको आदेश दिया कि मुझे और नीचे उतारो मुझे और ऊपर की दिशा में ले चलो अपर की दिशा में ले चलो अब मैं और नीचे उतरूंगा और मुझे माया नामक एक शक्ति उन्होंने जो अपनी शक्ति को बोला तुम माया बन जाओ और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो और जो भिन्न भिन्न किस्म के जीव बनाओ हर कोई ये समझे कि मैं अलग हूं हर कोई ये समझे कि मैं सीमित जीव हूं तो हर एक आंख के ऊपर पट्टी बांध दी उन्होंने तो अब खेल में मजा आने लगा शुरू क्या अब क्या हो गया अब लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे घृणा करने लगे ईर्ष्या करने लगे एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश करने लगे एक दूसरे का छीनने लगे बावजूद यह जाने बिगर कि हम पत्तियां आपस में लड़ रही हैं लेकिन एक ही पेड़ की पत्तियां हैं जाने बिगर आपस में हम प्रतिस्पर्धा लड़ाई झगड़ा लड़ा, सब कुछ करने लगे तो उस खेल में अब शिव को आनंद आने लगा शिव अभी भी परे पड़ा है वो केंद्र में लेकिन उसने अपने इस संसार में अपने को प्रविष्ट कर दिया अपनी चेतना को उस संसार में जैसे कि सूर्य अपने जगह पर बैठा है लेकिन उसने अपनी किरणों को धरती तक भी भेज दिया और ग्रहों तक भी भेज दिया और उसने हमको जीवन प्रदान करने लग गई उसी तरह उन्होंने अपनी चेतना से समस्त जीवों को जीवन प्रदान किया और उनको यह अनुभव दिया कि मैं अलग हूं लेकिन अनुभवकर्ता के रूप स्वय में स्वयं ही उपलब्ध है क्योंकि जिसको मैं बोलता हूं मैं बस वही तो शिव है जो बोलता हूं कि मैं जो मेरा अपना विमर्श करता है कि मैं ये हूं ये नाम मेरा ये उम्र मेरी यहां बैठा हूं यहां कर सकता हूं ये कर सकता हूं ये नहीं कर सकता ये जो सोचने चिंतन करने वाला जो तत्व है अंदर वही शिव है वही सर्वोच्च सत्ता है उसी को पहचानना है उसी को आपको अपना मानना है और बाकी ये शरीर या संसार को अपना मत मानो क्योंकि ये तो है ना भ्रह्म है माया है तो उन्होंने जैसे ही माया का अवतरण किया इस संसार में एक अंध छा गया जो सर्वोच्च प्रकाश था वो लुप्त तो हो गया इसलिए माया के आधीन आने वाले तत्वों को बोलते हैं गहन है ना? गहरे अंधकार में तो हमने एक बार पढ़ा था परम परंतम गहनाद अनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम तोमेव शंभु शरणम प्रपद्य ये हमने परम स्पंधकारिका में नहीं यह पढ़ा था इसमें पर, परमार्थ सार में है ना इसमें पढ़ा था अपने परमार साल में तो सबसे पहला सूत्र है कि परम परस्थम से परम यानी इस गहन से माया से परे और परम वो बिंदु स्वरूप सर्वोच्च है वो और इस गहन यानी अंधकार से परे है वो और एकम विशिष्टम वो एक है और विशिष्ट है कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही, ही नहीं क्योंकि उसके जैसा दूसरा होता तो फिर प्रतिस्पर्धा होती तो फिर उसकी क्षमताओं का आपस में टकराव होता लेकिन उसकी क्षमताओं का टकराव किसी से नहीं है तभी तो उसकी क्षमता स्वातंत्र्य शक्ति है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है तो एकम विशिष्टम बहुधा गुआ सर्वालयम सर्वचराचर वो सबका घर है क्योंकि जो कुछ भी निकला है उसी से निकला है और उसी में समझ आएगा उसी चेतना से सब कुछ विकसित हुआ है ब्रह्मांड और उसी में समझ आएगा क्यों तो घर से आप निकलते हो वापस घर जाते हो अभी घर से आश्रम आए हो तो वापस घर जाओगे घर से ऑफिस जाओगे वापस घर जाओगे घर से तीरथ जाओगे वापस घर लौट के आओगे दूरी कम हो सकती है दूरी ज्यादा हो सकती है समय कम हो सकता है समय ज्यादा हो सकता है लेकिन अंतिम रूप से आपको अपने घर लौटना है तो सर्वालयम इसलिए वो सबका घर है किसका सर्वचराचरस्थम। जितने चर है प्राणी है और अचर है जिससे पत्थर है ये दरी है झरना है सूरज है चांद सितारे हैं ये जमीन है आसमान है ये सब कुछ वापस उसी में सिमट जाना है क्योंकि उसी से निकला है उसी में से बढ़ जाएगा तो सर्वालयम सर्वचर अचर स्तंभ तोमे और शंभु शरणम तो मेरा इस शास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य है कि मैं जहां परिधि पे खड़ा हूं मुझे अपने केंद्र में बुला लो मुझे अपनी चेतना में संभालो मुझे शिव स्वरूपता दे दो और मेरे आंखों की इस पट्टियों को खोल दो जिनके द्वारा मैं सत्य को नहीं देख पा रहा हूं यह मेरी शिव से प्रार्थना है कि सर्वालयम सर्वचराचर स्तंभ तोमे वो शरण शरण प्रपदे में इस द्वैत के संसार से मुझे अद्वैत में अपना लो अब अद्वित में बुला लो ये मेरी प्रार्थना है तो ये हमारा सर्व सबसे पहले पढ़ा था तो अब इसके बाद आती है माया तो हमने क्या पढ़ा शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या यहां तक माया का कोई काम नहीं इसलिए जो कुछ भी बना वो अपने एक शरीर की तरफ था जैसा कि मैं आज 50 किलो का और 70 किलो का मोटा हो जाता तो भी जो अतिरिक्त तो मास है उसको मैं जानता हूं ये मैं ही हूं अगर 90 किलो का तो भी जानता हूं कि मैं मैं ही हूं इसी तरह वो शिव मोटा होता चला गया उन्हें ब्रह्मांड का रूप ले लिया तब तक भी वो जानता था कि मैं ही हूं लेकिन उसके बाद में उन्हें बोला कि नहीं मजा नहीं आ रहा खेल में आप खेल में तब मजा आएगा जब इसके हिस्से कर दिया जाए मेरे और हर हिस्सा अपने आप को कुछ और समझे और उसने फिर अपने हिस्से करके अपने ही स्वरूप से जीव बना दिया अपने ही स्वरूप से ब्रह्मांड में आचर भी बना दिए चरबी बना दिया अचर भी बना दिए जैसे पेड़ पौधे बना दिए जमीन बना दी झरने बना दिए और इन सबके नियम भौतिक शास्त्र का नियम हो चाहे गणित के नियम हो चाहे रसायन शास्त्र के नियम ये सारे नियमों का नियमाता नियामक वही है जो नियम उसने बनाए, तो इस खेल में उसने पांच पट्टियां बांधी माया नाम का छठा तत्व और छठे तत्व के हाथ में पांच शक्तियां दी कि तुम इन शक्तियों से मेरों को और नीचे उतारो और गहन में उठता रहो तब खेल में मजा आएगा तब उन्होंने उस पांच शक्तियों के द्वारा कला विद्या राग काल नियति पांच शक्तियां थी जिनके द्वारा वो कला की शक्ति से उसके सर्वकर्तृत्व की शक्ति को सीमित कर्तत्व में बदल दिया मतलब सब कुछ करने वाला अब थोड़ा सा करने वाला बन गया क्योंकि आप एक गेंद को भी सौ किलोमीटर ऊपर नहीं उछाल सकते क्योंकि आपके पास शक्ति तो है लेकिन बहुत थोड़ी सी उस सर्वशक्तिमान की तुलना में आपके पास पर की तुलना में इस अपर के पास थोड़ी सी शक्ति है विद्या वो सब कुछ जानता है अपने आप को पहचानता है उसके लिए भविष्य वर्तमान और भूतनाम की कोई बीमारियां नहीं है अलग अलग क्योंकि वो समय भी उसके अंदर से ही पैदा हुआ है लेकिन वो हम उस सब सबकी तुलना में बहुत छोटा सा जानते हैं वर्तमान का और वो भी हमारे आंखों के सामने या हमारे कानों के सामने जो हो रहा है हम जानते हैं बाकी कुछ नहीं जानते तो हमारे जानने की शक्ति अत्यंत सीमित कर दी है बिंदु छोटी सी कर दी तो कला विद्या राग के द्वारा हमको अतृप्त बना दिया गया हम पूर्ण स्वतंत्र शिव अगर वही अकेला था तो उसको किस चीज की इच्छा हो सकती थी इच्छा तब होती है जब हमारे पास कोई चीज नहीं हो और हमको चाहिए राग का मतलब होता है कामना लालसा किसी चीज को पाने की इच्छा पाने की इच्छा तो तभी हो सकती है जो वो चीज हमारे पास नहीं हो जैसे मेरे पास रुपया की कमी हो तो मैं रुपया चाहूंगा अगर मकान नहीं है मेरा तो मैं मकान बनाना चाहूंगा मेरे पास दो मकान नहीं है एक ही है तो मैं दूसरा मकान चाहूंगा इसका तो कोई अंत ही नहीं है लिमिट्स तो उसने उसको सदा के लिए रागी बना दिया कितना भी मिल जाता है उसको पीछे से समेट लेता फिर हाथ पसार देता है मेरे को और चाहिए उतना मिल जाता फिर पीछे रख लेता फिर बोलता और चाहिए अरे हमको सदत के लिए रागी एक जीव को रागी बना दिया उसने उसने उसकी तृप्ति हटा दी वहां से शिव माइनस तृप्ति बरोबर आदमी उसको तृप्ति का भाव उसमें से हटा दिया उसके सर्वकर्तृत्व को हटा दिया सर्व गेतत्व को हटा दिया और उसकी तृप्ति को भी हटा दिया आप उसके बाद मैं काल उसको एक काल से बांध दिया आप भविष्य में जा नहीं सकते भूत में जा नहीं सकते हो भविष्य में एक सीमित गति से जा रहे हो आप बस जिस गति से समय आपको महसूस होता है बेहता हुआ और उसी गति से भविष्य की ओर आप बढ़ रहे हो भूत में जा नहीं सकते अगर आपने गलती कोई कल करके आए हो तो उस गलती को आप नहीं सुधार सकते भविष्य में आपको अंधकार है पता नहीं जब सामने आया जब भी कि क्या था तो इस तरह हमको एक रा एक समय में बांध दिया गया समय उसको नहीं बांध सकता शिव को नहीं बांध सकता क्योंकि शिव से ही समय का उत्सर्जन हुआ है यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं यह विज्ञान भी बोलता है इन्होंने तो बोली थी, थी हजारों साल पहले लेकिन अब विज्ञान बोलता है कि समय बिना अंतरिक्ष के नहीं रह सकता अंतरिक्ष का <coughs> जन्म हुआ था तभी समय का भी जन्म हुआ अंतरिक्ष का जन्म हुआ तभी हम आप कहते हैं स्पेस टाइम कि आंसटी ने बोला स्पेस टाइम तो एक डायमेंशन स्पेस एक डायमेंशन टाइम है और स्पेस की दिशा में हम समय की गति से बढ़ रहे हैं लेकिन अगर हम स्पेस में ज्यादा तेज गति से बढ़ेंगे तो हमारी समय की दिशा में गति कम होती चली जाएगी जिससे समय की दिशा में बढ़ रहे हैं स्पेस पे, के अंदर हमारे जीरो अगर गति है तो हम समय की दिशा में बढ़ रहे हैं समय की गति से लेकिन अगर हम स्पेस के अंदर ज्यादा बढ़ेंगे तो समय की गति धीमी होती चली जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हम समय प्रकाश की गति से चलने लगेंगे तो समय के डायरेक्शन में हमारी गति जीरो हो जाएगी के बाद है, जैसे यहां से वो ने वहां यहां से दरवाजे तक जाना है तो दूरी ज्यादा है यहां से यहां तक जाना है हमको तो हम जितनी तिरछे तिरशे तिरछे तिरसे चलेंगे तो हमारी गति इस दिशा में कम होती चली जाएगी क्योंकि हमको लंबी दूरी पार करना है यहां से वहां तक तो उस दिशा में हमारी गति कम हो जाएगी पूब पश्चिम दिशा में हमारी गति कम होती जाएगी अल्टीमेटली अगर हम इस दिशा में चलने लगे तो पूर्व पश्चिम दिशा में हमारी गति होगी ही नहीं जीरो हो जाएगी अल्टीमेटली तो यह एक मैथमेटिकल ट्रूथ है जो उन्होंने आइंस्टीन ने बताया था हमारे को कि समय और अंतरिक्ष एक प्रकार से दो एक्स वाई डायरेक्शन में प्लॉट्स हैं मतलब उसका ग्राफ खींच सकते हैं आप और हम सब चल रहे हैं समय की दिशा में अंतरिक्ष दिशा में हम बहुत कम चलते हैं स्पेस में बहुत कम चलते हैं थोड़ा बहुत चलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि निग्लिजिबल फर्क पड़ता है लेकिन जब हमारी गति बहुत तेज होती है तो हमारी समय की व्यतीत होने की गति कम होती जाती है और जब हमारी गति प्रकाशी गति के बारे हो जाएगी अगर तो समय की गति जीरो हो जाएगी समय के डायरेक्शन क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है तो यह बात हमको अब जो समझ में आई है हमारी वेजे में घुसी है वो बात इन ऋषियों को पहली समझ में आ गई थी उसकी एज नहीं बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी नहीं बढेगी नहीं बढ़ेगी उसको तो यही महसूस होगा कि जो आ, मेरी एज है उसी गति से बढ़ रही है जिस गति से बढ़ना चाहिए समय का गति भी उसको तो उतनी महसूस होगी लेकिन जब वो वापस उन लोगों से मिलेगा जो नहीं चल रहे थे तो मालूम पड़ा यहां तो 20 पीढ़ियां बीत गई और मैं तो अभी 10 साल घूम के आया हूं और यहां 20 पीढ़िया बीत गई क्या हो गया क्योंकि उसको तो वैसी गति महसूस होगी क्योंकि उसकी गति, उसको खुद को है ना उम्र बढ़ती वैसी लगेगी खुद के सापेक्ष, लेकिन वहां पर जब वो जाएगा उन लोगों से मिलेगा जो उसकी तुलना में स्थिर थे उन लोगों से मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि यहां तो बीस पीढ़ी बीत गई धरती पर और मैं अंतरिक्ष यात्रा करके आया और मेरे समय बिताई नहीं वो लगभग थोड़िटिकली ये सत्य है हाँ। कि जितनी गति हमारी प्रकाश की गति हाँ। के करीब पहुंचेगी उम्र बढ़ना धीमे हो जाएगी हमारी क्योंकि दोनों एक ही एक ही चीज के दो डायमेंशन हैं समय स्पेस और उसको यहां पर वो बोलते हैं दिक्काल इसमें एक शब्द आया था और एक श्लोक में आया था दिक्काल कलन विकलम है ना हम उसको दिशा और काल से नहीं माप सकते हम कई चीजों को काल से मापते हैं कैसे मापते हैं वो दस साल बड़ा हो गया इसकी उम्र उन्नीस साल की है काल से मापते हैं दूसरी दिशा से मापते हैं ये पांच फीट दस इंच का है तो हम शिव को दिशा और काल से नहीं माप सकते कि इसको उसकी उम्र कितनी है इसकी हाइट कितनी है शिव की ये हम नहीं माप सकते क्यों नहीं माप सकते क्योंकि दिशाएं उसी ने पैदा करी है दिशाओं की सीमा उसके अंदर उधर के अंदर समय की सीमा भी उसके उधर के अंदर है तो वो दिशाएं और समय उसको कैसे नाप सकते? इस कमरे के अंदर बैठे बैठे इस कमरे से बाहर निकलने की क्षमता नहीं है आपकी तो महेश्वर की सीमा आप कैसे नाप सकते आप तो उसके अंदर बैठे हो आप दिशाओं के अंदर बैठे हो आप समय से चिपके समय के अंदर बैठे हो तो समय की सीमा कैसे नाप सकते क्योंकि समय तो उससे निकला है इसलिए उस पर दिक्काल में दिशा और काल यानी कि टेप से या ीटर से हम उसको नहीं नाप सकते तो दिक्काल कलन विकलम कलन का मतलब होता नापना विकलम डिफिकल्त है ना डिफिकल्ट डिफिकल्ट या इंपॉसिबल नहीं उसको हम दिशा और काल के द्वारा नापना चाहें तो नहीं नाप सकते तो क्यों नहीं नाप सकते क्योंकि वो इन सबका जनक है इस सब के द्वारा उसको नापा नहीं जा सकता तो कला विद्या राग काल और अंतिम है नियति हमको जीव को एक विशिष्ट आकार के साथ बांध दिया गया अब हम उस आकार से बाहर नहीं जा पाते और हमको यह भ्रम पैदा करेगा कि इस आकार के अंदर तुम हो बाहर संसार है हमको ऐसा लगने लगा यह मैं हूं और यह बाकी इदम बाकी सब कुछ इदम और यह मैं हूं तो जो मैं जिसको बोलते हैं वो हमने चमड़ी के अंदर सीमित कर दिया इसका नाम है नियति इसलिए कला विद्या राग नियति ये पांच फर्क है शिव के और जीव के इन पांच चीजों का फर्क न हो तो हम शिव है हम चेतन स्वरूप हैं ना शिव हैं लेकिन इन पांच लिमिटिंग फैक्टर्स ने इन पांच कंचुकों ने हमको शिव से जीव बना दिया और यही पांच फर्क है ये पांच ही पर्दे हैं जिनके पार हम अगर देखें तो हम अपने सच्चे स्वरूप को देखा सकते हैं जब कबीरदास जी ने बोला था कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे उसका कहने का यही तात्पर्य कि इन पांच पर्दों के बाहर अगर तुम देखोगे इन माया के पर्दों से बाहर देखोगे तो तुम्हें अपने ईश्वर के दर्शन होंगे अपने ईश्वर स्वरूप के दर्शन होंगे आप वास्तविक ईश्वर के दर्शन कर सकोगे तो इन पांच कंचुकों के साथ माया ये छह तत्व हो गए पांच पहले हमने पढ़े जो शुद्ध अदवा है जहां तक कि माया का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या ये पांच शुद्ध तत्व है इसके बाद इकतीस अशुद्ध तत्व हैं जिसके अंदर माया का प्रादुर्भाव हो गया तो योगी क्या करता है और शिव क्या करता है दोनों की दिशाएं होती है शिव क्या करता है संसार को बनाने के लिए परा की दिशा में चलता है अप, अपरा की दिशा में चलता है परा से अपरा की दिशा में चलता है या वो शिव अपना अवतरण करता है और योगी क्या करता है जब वो अपने शिवत को खोजता है तो वो आरोहण करता है वो शिवत की दिशा में चलता है वो आरोहण करता है वो पर की दिशा में चलता है हाँ तो संसार जब बनता है अपर की दिशा में बनता है और योगी पर की दिशा में चलता है और शिव की दिशा में चलता है इसलिए वो आरोहण करता है क्योंकि वह सर्वोच्च के तरफ जा रहा है और शिव ने क्या किया था वो सर्वोच्च से नीचे की तरफ उतरता चला जा रहा है तो इन पांच कंचुकों के बाद आता है पुरुष और प्रकृति जो सीमित जीव है अब इस पांच पट्टियों के अंदर बंधा हुआ उसका नाम है पुरुष जो है तो शिव लेकिन अपने शिवत्व को भुला हुआ आपने स्वयं के शिवत्व से ओझल उसका नाम है पुरुष और उसके लिए आप इस ब्रह्मांड में खेलने के साधन बनाएंगे जो कुछ जिनको वो भोगेगा उसका नाम है प्रकृति वो खुद पुरुष उसके अंदर जो जीव है वो पुरुष चाहे वो कुत्ते में हो चाहे आप में हो चाहे चिड़िया में हो उसके अंदर जो जीव स्वरूप है वो है पुरुष और उसके लिए जो भोगने का साधन बनाया गया संसार में वह है प्रकृति इसके आगे उसको आपस में भोगने के लिए उसके पास कोई साधन चाहिए कैसे भोगेगा तो पांच ज्ञानेंद्रिया हैं उसकी जिनके द्वारा उसको बाहर की जानकारी मिलती है और कौन सी जानकारी मिलती है नकली जानकारी मिलती है झूठी जानकारी मिलती है। जिसका नाम है द्वैतवादी दर्शन उसको द्वैत दिखाई देता है क्या दिखाई देता है ये आदमी बुरा है ये आदमी बदमाश है ये मेरा दुश्मन है ये मेरा प्रतिस्पर्धी है ये मेरा दोस्त है ये गोरा है ये काला है ये पास है ये दूर है इस प्रकार की ढेर सारी जानकारी मिलती है इंद्रियों के माध्यम से आंख से मिलेगी नाक से मिलेगी जीभ से मिलेगी कांस और त्वचा से पांच इंद्रियाँ हैं ये इन पांचों इंद्रियों से पांच तरह की जानकारी मिलती है तो ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रिया हमको जो ला देती हैं उसको कंप्यूट करने के लिए हमारे भीतर है मन बुद्धि अहंकार जो मन है वो विकल्प रखता है ये अच्छा है नहीं नहीं नहीं ध्यान से देखो वो अच्छा नहीं बुरा है है ना? वो गोरा है नहीं नहीं उससे तो काला है भले गोरा है लेकिन उससे तो काला है है ना तो मन सदा विकल्प पैदा करता है या कभी कहता है चलो चलो घूमने चलते हैं ना? फिर फिर विकल्प दे देगा चलो छोड़ो ना सोना आराम से रजे के अंदर घुस के सोते हैं तो मन हमेशा दोहरे विकल्प देता है ऐसा करें नहीं ऐसा कर लें ऐसा नहीं करें ऐसा कर लें है ना लेकिन बुद्धि है वो निश्चय निश्चयात्मक होती है वो कहते चलो छोड़ो कुछ नहीं घूमने जाएंगे तो बुद्धि जो है वो आपकी आत्मा के अधिक करीब है आपके अस्तित्व के अधिक करीब है जो एक निर्णय ले सकती है कि हमको क्या करना वह पसंद करती कि श्रेय क्या है प्रेय क्या है जो सच्ची अच्छी चीज क्या है जो मुझे पर तक ले जाएगी बुरी चीज क्या है जो मुझे पर अच्छे दूर ले जाएगी अपर की तरफ ले जाएगी तो बुद्धि हमारी सारथी है वो हमको चाहे जहां ले जा सकती है इसलिए बुद्धि अगर आपकी तामसी है तो आपको अपर की दिशा में ले जाएगी बुद्धि अगर सात्विक है तो आपको पर की दिशा में ले जाएगी और राजसी है तो आपको भोग में भोग में उलझा देगी इस तरह आपकी बुद्धि आपका सारथी को जहां चाहे ले जा सकती तो ये अंतकरण होता मन बुद्धि अहंकार अहंकार है ना आप अपने आप को कहां तक विकसित मानते हो ये चमड़ी तक विकसित हम मानते हैं अपने आप को, कि हमें चमड़ी है इसलिए हमारी अहंता कहां तक है इस चमड़ी तक लेकिन अगर जो समझदार होगा वो समझेगा नहीं चेतना में हूं शरीर तो छूट जाएगा शरीर में नहीं हूं मैं चेतना हूं वो हमारी अहंता ऊपर उड़ जाती है उसको बोलते हैं ईश्वर चेतना और जब और ऊपर उड़ जाती है तो हमको लगता है पूर्ण ब्रह्मांड में ही तो हूं मेरे सिवा कोई है ही नहीं तब उसको बोलते हैं शिव चेतना जो सबसे छोटी चेतना है वो हमारी इस चमड़ी के अंदर है जीव, जीव, जीव चेतना इससे ऊपर हमारी ईश्वर चेतना जब मैं समझता हूं कि मैं चेतन स्वरूप हूं ये शरीर में नहीं हूं और उससे भी ऊपर की जो चेतना है शिव चेतना मतलब पूरा ब्रह्मांड में ही हूं एक शरीर दो शरीर दस शरीर नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड में ही हूं तो वह है हमारी शिव चेतना तो हमारी चेतना का स्तर तीन तरह का है जीव चेतना ईश्वर चेतना और शिव चेतना तो यह हमारा मन बुद्धि और अहंकार हमारा अहंकार जीव स्वरूप में जीव चेतना के स्वरूप में ईश्वर को समझने में बहुत बड़ा समस्या है अहंकार एक वो होता है जिसमें हम बोलते घमंड एक सांसारिक अहंकार बोलते घमंड अहंकार है ना सारा बुल अपने आप को जाने का समझता है तो वो घमंड की यहां पर आध्यात्म में उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं उस अहंकार की बात नहीं कर रहे अहंकार का मतलब होता है कि मेरी अहंता मैं हूं कहां तक मेरी अहंता इस चमड़ी तक सीमित है एक सामान्यता आप में हम यही सोचते हैं कि मैं हूं अरे यार मेरे को मार दिया अरे यार मेरे को गाली दे दी अरे यार मेरे को चोट लग गई है ना मैं आज वहां जा रहा हूं अरे हर तरह से हम इस चमड़ी के अंदर जो है एक मांस का पिंड उसी की बात करते हैं उसी को अंता हमारी सीमित अंता है तो शरीर को अपने स्वयं स्वयं को स्वयं मान लिया है और एक होता है योगी वो शरीर को स्वयं नहीं मानता और वो मानता है चेतना को स्वयं हो शरीर को कुछ भी जय चूल्ह्ह्ह्ह्हे में पड़े रहे मेरे क्या लेन देना मैं मेरे को कोई छू भी नहीं सकता मेरे को कोई काट भी नहीं सकता मेरे को जला नहीं सकता मेरे को गिला नहीं कर सकता इस तरह मैं चेतन स्वरूप हूं और मैं एक शाश्वत सत्य हूं और ना मैं कभी जन्मा हूं ना कभी मरूंगा इसलिए तुम मुझको नहीं छू सकते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये फक्कड़ी आती किसको एक फकीर को एक योगी को और वो यह जानता है कि यह शरीर में नहीं शरीर का हो कुछ भी मैं चेतन स्वरूप और इससे भी बड़ा जो सर्वोच्च योगी होता है वो ये जानता है कि पूरा ब्रह्मांड में और वो फिर उसके हृदय में सबके प्रति मोहब्बत सबके प्रति प्यार सबके प्रति करुणा जाग जाती है और उसके बारे में जैसे हमने शिव सूत्र में पढ़ा था जो सर्वोच्च योगी होता है ना विस्मय योग का सबको देख के विस्मय तो आश्चर्य बच्चे की तरह होता है जैसे बच्चे को अगर बगीचे में ले जाए तो खूब खुश हो जाता है ना उसी तरह योगी हमेशा खुश रहता है और सबको देख के खुश होता किसी की खुशी में खुद की खुशी को शामिल कर लेता है तो वो जो होता है हमने कई लोगों को देखा है जिसको हम यहां पर सामाजिक भाषा बोलता है कि बैगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना है ना तो वो शादी किसी और तेरह क्या तू तो क्यों इतना खुश हो रहा है लेकिन नहीं वो क्यों खुश हो रहा है कि उसके अंतरात्मा खुशी उसको अलग मान ही नहीं रहा है वो सचमुच प्रेम की परिभाषा यह है कि जब आपने सेल्फ को आप एक्सटेंड करते हुए उस तक ले जाते हो तो आप उसको सचमुच में प्यार करते किसी को प्यार करने का मतलब यह नहीं कि उसको पोजेस कर लो कि नहीं ये मेरा है दूसरे की तरफ नहीं देखेगा यानी ये रुपया मेरा है कोई दूसरा हाथ नहीं लगा ले उसको प्यार नहीं बोलते वो पोजेसिव नहीं लेकिन प्यार वो है जहां हम उसको अपने अस्तित्व का अंग मान ले उसकी खुशी मेरी खुशी उसका दुख मेरा दुख उसकी चोट मेरी चोट तब हम उसको उसकी खुशी में अपनी खुशी शामिल कर लेते हैं वही आध्यात्मिक प्यार है और जब यह प्यार हमारा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है तो यह वो शिव योगी हो जाता है उस समय उसके लिए सबका सुख मेरा सुख और वो सबके प्रति प्यार मोहब्बत और एक बचन जैसे चंचलता रहती है देखो आप आपकी उंगली के बारे में क्या सोचते हो वही वो योगी इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचेगा आप इस उंगली को प्यार से साफ करोगे इसके ऊपर अगर चोट लगेगी तो मलम पट्टी करोगे उसी तरह से वो ब्रह्मांड में सबको प्यार करेगा तो वही एक सच्चा योगी है तो उसकी अहंता फैल गई तो मन बुद्धि अहंकार ये तीन उसके अंतकरण है बुद्धि निश्चयात्मिक है अहंकार इस बात पर तो निर्भर करता है कि उसमें योग की कितनी क्षमता है वो अपने आप को शरीर मानता है चेतना मानता है या विश्व मानता है अगर वो योगी सर्वोच्च है तो अपने आप को ब्रह्मांड मानेगा अन्यथा वो चेतना मानेगा और और निचले स्तर पर अपना शरीर मानेगा अब अगली बात अब इन पांच इंद्रियों के लिए इंद्रियों को जानकारी लाने के लिए पांच तनमात्राएं बनी कान के लिए बना शब्द चमड़ी के लिए बना स्पर्श आंख के लिए बना रूप जीवान के लिए बना रस नाक के लिए बनी गंध तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच तनमात्राएं जो उसके बाहर की जानकारी लेने के लगातारती है ये डाटा आती हैं बाहर से सारे और वो आपके अंतकरण में बरसात करती है उन डाटा का लगत डाटा आते हैं कान से आते हैं नाक से आते हैं आंख से आते हैं जबान से आते हैं चमड़ी से आते हैं लगातार जो आपको लगातार डाटा मिलते हैं वो आपके अंतकरण पर बरसात करते हैं अब अंतरकरण की मर्जी उनको कैसे कंप्यूट करना कौन सी स्टोर करना कौन से रिजेक्ट कर देना कौन सा डिलीट कर देना कौन सी चीज को क्या करना इस तरीके से वह अंतकरण में सतत उसका प्रादुर्भाव होता चला जाता है अब ये पांच जो इंद्रियां हैं इन्होंने पांच तन्मात्राएं बनाई और इन पांच तन्मात्राओं को रहने के लिए स्थान देने के लिए पांच महापुत बने जैसे कान से बना आकाश शब्द को रहने के लिए आकाश चाहिए स्पर्श के लिए त्वचा ने क्या बनाया वायु आंख ने रूप को रहने के लिए क्या बनाया तेज या अग्नि जबान ने रस को रहने के लिए बनाया जल जल होगा तभी तो कहीं रस रहेगा बिना जल के रस कहां रहेगा तो जीवान ने रस बनाया और रस को रहने के लिए बनाया जल और नाक ने या घ्राण इंद्रिय ने गंध को रहने के लिए बनाई धरती इस तरह पंच महाभूतों का जन्म हुआ सबसे विरल तत्व है आकाश जिसमें मात्र शब्द है वायु जिसमें शब्द और स्पर्श दोनों हैं अग्नि शब्द स्पर्श और रूप जल में शब्द स्पर्श रूप और रस भी है और धरती में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों हैं। इसलिए सबसे ग्रॉस इलिमेंट सबसे मोटा तत्व है पृथ्वी जो संसार में शिव से सबसे दूर है और शिव के सबसे अधिक निकट है वो आपकी अपनी चेतना आपकी कॉन्शियसनेस आपकी अपनी अस्तित्व की चेतना जिससे आप अपना स्वयं का विमर्श करते हो इस तरह संसार के केंद्र में कौन है आप स्वयं आप स्वयं संसार के केंद्र में हो और ये धरती जो आपके निकट दिखती है आपको वो संसार में आपसे सबसे दूर है इसलिए इस पूरे विकास में अगर आप देखें तो आप ईश्वर यहां है और संसार यहां अब हम योगी की दृष्टि से देखें जिसको हम शिव योगी बोलते हैं कि यह पृथ्वी जो हम कहते हैं त्याज्य है छोड़ो हम ईश्वर की बात करें तो कितने त्याज्य है उस योगी के लिए वो योगी यह जानता है कि कुछ भी कार्य होता है तो चेतना के निमित्त तो होता है जैसे अगर यहां पर आपके दस्खत हैं और मैं बाद में आके देखता हूं तो मैं कंफर्म कर देता हूं कि हां इनके दस्तकत हैं मतलब जैन साहब आए थे दस्तकत दिख गए ना मेरे को मालूम है कि जैन साहब आए दस्तकत कौन करता नहीं तो है ना यहां पर आपने कविता लिख के गए तो मैं जानता हूं कि कोई कवि आया था एक रचना दिखती मतलब रचनाकार उपस्थित था और कब इस रचना के पहले उपस्थित था आप दस्तखत कब करोगे यहां आने के बाद याने आप दस्तखत करने के पहले यहां उपस्थित थे इसलिए किसी भी कार्य या कृति कार्य यानी कृति एक ही बात है किसी भी कार्य के पहले सर्जक की उपस्थिति जरूरी है और सर्जक मतलब एक चेतना की उपस्थिति जरूरी है तो बिना चेतना के कोई कार्य नहीं होता तो ये ब्रह्मांड का सर्जन या ये कार्य जो ब्रह्मांड बनने का कार्य उसके पहले क्या था एक चेतना उस चेतना के निमित्त इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और चूंकि जब वो चेतना के सिवा और कुछ था ही नहीं तो इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ किस चीज से उसी चेतना से हम उस चेतना को अगर शिव कहें तो बोल सकते सकता चेतना आनादि आना थी क्योंकि प्रथम विश्व की प्रथम घटना की साक्षी थी क्योंकि प्रथम घटना होती है क्यों अगर उसका कोई करता नहीं होता तो प्रथम घटना कैसी होती प्रथम घटना को घटित करने के पीछे कोई तो था हम आप कहते हैं दस्तखत भी हैं तो दस्तखत करने वाला था एक कविता भी है तो कवि था एक संगीत सुनाई देता है तो कहीं ना कहीं चाहे आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ढोल बज रहे हैं तो ढोल बजाने वाला है। तो, जब तो, तो, चेतना तो है चेतना तो जो चेतना थी तो समय और अंतरिक्ष नहीं था अंतरिक्ष के बिगर समय रही नहीं सकता अच्छा ये मतलब ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ये क्या होता है यह अनादिकाल से उस आनादी काल की परिभाषा हमारा भेजे में इसलिए नहीं घुस सकते कि हम समय के आदि हो गए हमको काल नाम के पट्टी से बांध दिया गया इसलिए हम अनादि का शब्द तभी सब ध्यान में समझ सकते हैं अनादि का मतलब जिस वक्त हमारी ये पट्टियां खुल जाए जब तक हम अनादि का मतलब नहीं समझ सकते सचमुच में क्या है कि यह संसार रूप लेता है फिर वापस उसमें समझ आता है जैसे अपने सर्वालय सर्वचाराचार स्तंभ वो सब वापस उसी में समा जाता है फिर रूप लेता है फिर उसमें समझ आता है फिर रूप लेता है फिर उसी में समा जाता है इस प्रकार से एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट करता है ये जिसको कहते हैं जैसे घड़ी के पेंडुलम चलता है ना तो जैसे यहां पर बीच में आता है तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है और एकदम भागता है परिधि की तरफ और परिधि पर जाकर उसकी गति शांत हो जाती है। फिर वापस केंद्र की तरफ भागता है और उसकी गति तेज हो जाती है। फिर नई सृष्टि करता है वो इसी तरीका से शिव का एक नृत्य है जिसको हम नटराज का नृत्य बोल सकते हैं उस नृत्य में वो लगत जैसे ही यहां से दूर जाता है विकास उसकी गति धीमी होती चली जाती है। केंद्र में पहला क्षण जिसको हम चाहे बिग बैंग बोलें या हिरिंड गर्भ का ढक्कन खुलना बोलें, वो पहला क्षण बहुत विस्फोटक था पहले क्षण में जिस तेज गति से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसके बाद में वो गति कम होती चली गई कम होते होते होते होते एक दिन आएगा जिस दिन गति शून्य हो जाएगी तब ब्रह्मांड वापस सिकोड़ने लगेगा ड़ते सुकुड़ते और जैसे ही केंद्र के करीब आएगा उसकी गति भयंकर तेज हो जाएगी इतनी तेज हो जाएगी कि वो आपस में जीरो होते से वापस फिर फैलने लगेगा वो तो घड़ी के पेंडुलम से समझ सकते हैं जो पुराने जमाने में पेंडुलम चलता था इस तरीके से तो इधर पहले परिधि पर जाते से ही उसकी गति शून्य हो जाती थी वो केंद्र में आते आते उसकी गति इतनी तेज होती थी कि वो नई रचना करने लग जाता था इसी तरीके से यह ब्रह्मांड जो है यह भी एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट करता है सामान्य आवर्त गति बोलते हैं इसको बाहर जैसे जाएगा इसकी गति कम होती चली जाएगी और अंत में गति शून्य हो जाएगी और शून्य गति के बाद में वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और सिकुड़ते तो सिकुड़ते तो जब जैसे केंद्र के, के नजदीक आएगा इसकी गति भयंकर तेज होती चली जाएगी इसके अंदर सामान अंतरिक्ष भी आ जाएगा समय भी आ जाएगा सारे ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमा तारे धरती सब कुछ आ जाएंगे और सबको सिमुट के एक बिंदु में समा जाएंगे और उस बिंदु के अंदर फिर महाविस्फोट होता है क्योंकि समस्त ऊर्जा उसमें समा गई और वहां से फिर महाविस्फोट यह भौतिक शास्त्र की बात है और वही बात हम बोलते हैं ये पुराण भी बोलते हैं आपके श्रीमद भागवत महापुराण भी बोलती ये बोलती कि नया सर्ग पैदा होता उसके बाद में नई सृष्टि पैदा होती उसी तरीके से विस्फोट होता है फिर नई सृष्टि पैदा होती है इसको एक फिजॉप कॉपरा करके एक था एक विदेशी वैज्ञानिक जिसने एक किताब लिखी थी उसका नाम था ताओ ऑफ फिजिक्स कम से कम मेरे ख्याल में पच्चीस साल पहले लिखी गई थी किताब ताओ ऑफ फिजिक्स होगा तो कभी उपलब्ध करा सकूंगा जो पढ़ना चाहेंगे उनके लिए उसमें इस बात का बहुत अच्छी तरह से जिक्र है कि तांडव नृत्य का उसमें ताओ जिसके अंदर फ्रंट पेज पर नटराज का फोटो दिया हुआ है नटराज का जो नृत्य का जो चित्र है ना यहां पर शायद एक वो रखी हुई थी नटराज की मूर्ति रखी ना ये यह यहां शायद पीछे रखी हुई नटराज की मूर्ति मूर्ति है पीतल की पितल की मूर्ति तो वो वही प्रतीक है कि हमारा यह शिव का नृत्य है संसार का रचना उसका पालन जब तक उसको रखना है उसके बाद में उसका संवार ये उसका शिवगा नृत्य हैं, और वो शिव आप स्वयं हो और आपका ही केंद्र है जिस केंद्र के आसपास से ब्रह्मांड नाच रहा है और चेतना ही वो है जिसने संसार का निर्माण किया और हर घटना आप चेतना के निमित्त घटती है ऐसा मत समझ लेना कि वो घटना घटती है वह महत्वपूर्ण और हम उसके मुखदर्शक है नहीं आप मुखदर्शक नहीं हो घटना आपके निमित्त घटती है क्योंकि चेतन आप घटनाएं नहीं चेतन है आप चेतना हो इसलिए चेतना के निमित्त घटनाएं घटती ये हमारे कॉमन सेंस में जरा धीरे बैठती बात है और आइंस्टीन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी वो बोलता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग या समझ की सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी कॉमन सेंस कॉमन सेंस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है क्योंकि उस कॉमन सेंस को हमने इस सीमित जीवन के अंदर ही अपनाया है और इस कॉमन सेंस से उस विशालता को समझ पाना दिक्कत वाला काम है क्योंकि कॉमन सेंस को जब तक त्याग दोगे तभी आप खुले दिशा से सोच सकोगे खुले दिशा में सोचने के लिए आपको इस कॉमन सेंस का त्याग करना पड़ेगा तो हमने अभी ये पढ़ा शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या माया कला विद्या राग काल नियति पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच महाभूत पुरुष प्रकृति ये कुल छत्तीस तत्व है और इन छत्तीस तत्वों के द्वारा यह निर्माण हुआ है छत्तीस तत्वों में शिव केंद्र है बाकी सब अपर हैं और उस पर पर जाने की विद्या के नाम है पराप्रवेशिका यानी पर में प्रवेश करने के लिए इन छत्तीस तत्वों को समझना जरूरी है इन छत्तीस तत्वों का हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं हर महीने दो महीने में एक बार हम इन चीजों को रिपीटेशन इसलिए करते हैं ताकि यही इसका आधार है यही आधार इसको समझने का क्योंकि इसी आधार के ऊपर हम आगे जो शिव सूत्र समझने जा रहे हैं शिव सूत्र सतोत्तर सूत्रों में पूरे ब्रह्मांड की संरचना हमारा उत्थान हमारे कर्तव्य हमारी सीमाएं उनको तोड़ने के साधन सब कुछ का वर्णन करती और हम कहीं भी खड़े हो चाहे ऐसी दिशा में खड़े हो जो परिधि पर उल्टा मुंह करके खड़े हो उसके हृदय में भी आध्यात्मिक प्रति आकर्षण कैसे पैदा करके उसको वापस केंद्र की तरफ खींचना जो बिल्कुल केंद्र के नजदीक है उसको केंद्र में उठा ले लेना जो केंद्र की राह पे उसकी राह को आसान बना देना सब कुछ शिव सूत्र में है उसके तीन खंड हैं एक शां्भ पाए, शाक्त तो पाए और पाए। वो पाए उनके लिए जो बिल्कुल पास में खड़े हैं, शाक्त तो पाए उनके जो राम है उन आरों पे खड़े हैं, और पाए उनके लिए जो अभी जिनके हृदय में किसी भी तरह की इच्छा नहीं है अभी केंद्र में आने की उन लोगों के लिए भी आणव पाए, है उन लोगों को कुछ आसन ये वो सब कुछ करा के उनके हृदय में उस बात की प्रेरणा पैदा करना कि हमको कुछ पर है जिसकी ओर जाना है और उसको फिर केंद्र को खींच लाना इसलिए शुसूत्र हमारे लिए सर्वोच्च ग्रंथ है उसका अपन अध्ययन उधर जाने के तुरंत बाद शुरू करेंगे